श्री रामकृष्ण भावधारा नरदेव श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक जगत कपोल कल्पित असत्य अथवा ढकोसला नहीं है इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं श्री रामकृष्ण का जीवन था ईश्वर दर्शन जैसी उच्चतम अनुभूति से लेकर सत्य अहिंसा त्याग आदि व्यवहारिक जीवन की बातें सभी रामकृष्ण के जीवन में मूर्त हो गई थी श्री रामकृष्ण का जीवन ही धर्म का एक जीता जागता प्रमाण था स्वामी विवेकानंद ने प्रत्येक पद पर प्रत्येक विषय में श्री रामकृष्ण के जीवन को परखा जांचा और अंत में वे धर्म के छोटे बड़े सभी विषयों में संशय रहित हो गए थे रुपये को स्पर्श करने से हाथ जलता है श्री रामकृष्ण के इस कथन की सत्यता को जानने के लिए स्वामी जी ने उनके बिस्तर के नीचे रुपया रखकर उनकी परीक्षा की थी किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति के हाथ का छुआ जल श्री रामकृष्ण पी नहीं सके हैं यह देखकर स्वामी जी ने उस व्यक्ति विशेष के चरित्र के बारे में अनुसंधान कर पता लगाया कि उसका चरित्र अच्छा नहीं था इस तरह के अनेक दृष्टांत हैं श्री रामकृष्ण की लीला के समय स्वामी विवेकानंद के मन में यह प्रश्न पुनः उदित हुआ था कि क्या वे सचमुच अवतार हैं अगर इस समय वे बोले तो मैं मानूँगा गले के कैंसर से जर्जरित बोलने तक में असमर्श श्री राम कृष्ण उनके इस मनोगत भाव को जानकर तत्काल गर्जन कर उठे अभी भी अविश्वास अभी भी अविश्वास जो राम जो कृष्ण वही अब राम कृष्ण हुए हैं तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं प्रत्यक्ष अवतार के संबंध में नरेन का संशय इस तरह दूर हुआ था स्वामी जी श्री रामकृष्ण की परीक्षा लेने का कार्य सारा जीवन करते रहे और यह देखकर वे सचमुच अचंभित हो गए थे कि श्री रामकृष्ण के मुंह से जाने अनजाने में निकली छोटी बड़ी सभी बातें भविष्य में अक्षरश सत्य हुई थी यही कारण है कि उन्होंने श्री रामकृष्ण को निसंकोच रूप से संशय राक्षस नास सहस्त्र की संज्ञा दी श्री रामकृष्ण की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित लगभग सभी साधना पद्धतियों को स्वीकार कर साधनाएँ की यही नहीं इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की साधनाएँ करके भी उन सभी धर्मों की सत्यता को प्रमाणित करके उनमें संभावित सभी संशयों का नाश किया एकम सदिप्रा बहुधा वदंती तथा रुचि नाम वैचित्राद रेजु कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्य तमसी पैसा मरणो इवा इत्यादि बातें शास्त्रों में लिपिबद्ध है अवश्य लेकिन श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन काल में उन्हें संशय आधार प्रदान किया श्री रामकृष्ण की विभिन्न व्यक्तियों के संशयों को नष्ट करने की शैली भिन्न भिन्न थी नरेंद्र को जहां उन्होंने विचार एवं व्यक्तिगत परीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया वहीं मास्टर महाशय को तर्क न करने की सलाह दी ईश्वर में अविश्वासी व्यक्ति के लिए भी उनके पास सुझाव था उन्होंने उससे कहा कि वह इस तरह ईश्वर से प्रार्थना करे हे hey ईश्वर यदि तुम हो तो मेरी प्रार्थना सुनो इत्यादि इस तरह उन्होंने उसकी व्यक्तिगत अविश्वास रूपी निष्ठा की रक्षा करते हुए उसे ईश्वर की ओर प्रेरित किया इस तरह हम देखते हैं कि अवतारत्व के दैवी पक्ष को प्रकट करने वाले तीनों विशेषण श्री रामकृष्ण में पूर्ण रूप से फलीभूत हुए हैं अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रस्तुत छंद के बाकी तीन विशेषण श्री कृष्ण के नर नरश्रेष्ठत्व का प्रतिपादन करते हैं जैसा कि पहले कहा जा चुका है अवतार देवत्व के कारण आराध्य एवं उपास्य होते हैं और श्रेष्ठ नरत्व के कारण अनुकरणीय होते हैं श्रेष्ठ मानव के रूप में वे एक आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं जो तत्व देश जो तत्देश तथा तत्काल विशेष के लिए उदाहरण स्वरूप होता है उन्हीं को देखकर तथा उन्हीं की तरह अपने जीवन का गठन कर मानव भी श्रेष्ठ बन सकता है रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद मठ के सन्यासियों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि इस मठ का उद्देश्य मनुष्य निर्माण है मनुष्य कौन है स्वामी जी के अनुसार जिसमें सिंह किसी दृढ़ता और नारी का सा हृदय हो उच्चतम आदर्शवाद के साथ ही साथ कुशल व्यवहारिकता हो जो ध्यान भी कर सके और खेती भी शास्त्रों की आलोचना भी कर सके और खरीदी बिक्री भी श्रेष्ठ मानव वह है जिसका हृदय बुद्ध की तरह विशाल हो और बुद्धि शंकराचार्य की तरह तीक्ष्ण तात्पर्य यह है कि स्वामी जी के अनुसार वही व्यक्ति श्रेष्ठ मानव है जिसमें ज्ञान भक्ति कर्म और योग चारों का पूर्ण संतुलित और समन्वित विकास हो और इस आदर्श के मूर्त विग्रह हैं श्री रामकृष्ण उनमें ये चारों बातें अद्भुत मात्रा में विकसित एवं संतुलित रूप से विद्यमान थीं इसी बात को स्वामी जी ने इस स्तोत्र की तीन पंक्तियों में व्यक्त किया है उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ है जिसका चित्त वेदांतोक्त ब्रह्मात्मय रूप अद्वैत तत्व में समाहित है अद्वै तत्व ज्ञान योग का विषय है और समाधि का संबंध योग से है अतः यह पंक्ति श्री रामकृष्ण में ज्ञान और राजयोग के पूर्णत्व को प्रदर्शित करती है अद्वैत तत्व वेदांत का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरह इस सिद्धांत की साक्षात अपरोक्ष अनुभूति के लिए गुरु मुख से अहम ब्रह्मास्मी तत्वमसी आदि महावाक्यों को सुनकर उनका मनन और निधिध्यासन करना होता है विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्ष संपन्न उत्तम अधिकारी में यह उपदेश शीघ्र फलित होता है वेदांत में अधिकारी भी दो प्रकार के कहे गए हैं कृतोपास्ती और अकृतोपास्ती, जिन्होंने शास्त्रोक्त विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा अपने चित्त के मल का तथा उपासना द्वारा विक्षेप का नाश कर दिया है ऐसे उत्तम अधिकारी कृपोकृतोपास कहे जाते हैं श्री तोतापुरी जी से महावाक्यों महावाक्योपदेश प्राप्त करने के पूर्व श्री रामकृष्ण महा जगदम्बा की प्रतीकोपासना में सिद्ध हो चुके थे उनका मन उपासना की चरम उपलब्धि में इष्ट का दर्शन कर चुका था अतः तोतापुरी जी ने देखते ही उन्हें वेदांत के उत्तम अधिकारी के रूप में पहचान लिया था श्री तोतापुरी ने से सन्यास में दीक्षित होने के बाद श्री रामकृष्ण महाबाप के श्रवण करके उस पर ध्यान करने लगे लेकिन मां जगदम्बा की चिरपरिचित मूर्ति उनके मन पर उभरने लगी अंत में उन्होंने उसे ज्ञान खटग से काट दिया और तब उनका मन निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने में स्वयं तोतापुरी जी को दीर्घ चालीस वर्षों की कठोर साधना करनी पड़ी थी उसे श्री रामकृष्ण ने एक दिन में ही प्राप्त कर लिया और लगभग तीन दिन तक उनमें लीन रहे इस समाधि में ब्रह्मात्मिकत्व का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान होता है समाहित चित्तम उक्त यह उक्ति चित्त की एकाग्रता की द्योतक है योग सूत्रों के अनुसार धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग योग कहे जाते हैं पतंजल योग सूत्रों में कई प्रकार की समाधियों का वर्णन है जो एकाग्रता के विषय या प्रत्यय पर निर्भर करती है इनके संप्रज्ञात और असम्प्रज्ञात ये दो मुख्य भेद हैं वेदांत में ज्ञान की प्रक्रिया में समाधि को श्रवण मनन और निध्यासन की अंतिम परिणति के रूप में स्वीकार किया गया है ये समाधियाँ संविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की हो सकती हैं योग द्वारा प्राप्त समाधि को निरोध समाधि और श्रवण मनन निधिध्यासन से प्राप्त समाधि को ज्ञान समाधि कहा जाता है श्री रामकृष्ण अद्वैत तत्व का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करने वाले महान ब्रह्मज्ञानी ही नहीं थे वे एक उच्च कोटि के सिद्ध योगी भी थे योग के सभी अंगों यथा यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार में वे पूर्ण प्रतिष्ठित थे उन्होंने आसन प्राणायाम प्रधान हट योग का भी कुछ काल तक अभ्यास किया था जब वे ध्यान करने बैठते थे तो उनके हाथ पैरों के विभिन्न जोड़ खटखट करते हुए बंद हो जाया करते थे और तब वे काष्टवत लंबे समय तक एक ही आसन में बैठे रहते इस हठ योग की साधना के समय ही एक बार उनके तालू से रक्त प्रवाहित होने लगा था जिससे वे जड़ समाधि में लीन होने से बच सके गए इसी तरह जब वे मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते थे तो एक त्रिशूलधारी सन्यासी को सामने खड़ा देखते थे जो उनके मन को भय दिखाता था कि अगर वह एकाग्र न हुआ तो त्रिशूल भोग दूंगा उनकी एकाग्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें मृत समझकर पक्षी उनके सिर पर बैठकर उनकी जटा से दाने चुगते थे श्री रामकृष्ण के लिए समाधि की अवस्था उतनी ही स्वाभाविक थी जितनी हमारे लिए जागृता अवस्था है जैसा कि कहा जा चुका है पहले वे तीन दिन तक निर्विकल्प समाधि में विलीन रहे उसके बाद लगभग छह माह तक लगातार निर्विकल्प समाधि में डूबे रहे इस समय एक सन्यासी उन्हें लकड़ी से मार मार कर थोड़ी बाह्य चेतनावस्था में लाकर किसी तरह उनके मुंह में खाना डाल देता था इसी तरह उनका शरीर जीवित रह सका था धर्म इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना है इसके बाद तो समाधि उनके लिए अत्यंत सहज हो गई थी वे इच्छानुसार समाधि में लीन हो सकते थे यही नहीं अपने मन को समाधि में विलीन होने से रोकने और बाह्य चेतना के स्तर पर बनाए रखने के लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ता था परंपरागत वेदांत सिद्धांत की मान्यता के अनुसार मात्र निर्विकल्प समाधि को ही ज्ञान की चरमावस्था या कसौटी नहीं माना जाता व्युत्थान दशा में व्यक्ति के आचरण से इसका निर्णय होता है ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है उसको जगत सदा के लिए मरीचिकावत असत प्रतीत होता है वह सर्वत्र ब्रह्म और स्वयं को सब में देखता है श्री रामकृष्ण की भी यही स्थिति थी वे कहते थे कि मैं सभी को चैतन्य देखता हूँ मानो सभी मोम के बने हों या शरीर रूपी खोल के भीतर चैतन्य हिल ढुल रहे हों गले के कैंसर से पीड़ित होने पर जब वे अपने मुंह से कुछ खा नहीं सकते थे उस समय उनकी यह उक्ति कि मैं भक्तों के मुंह से खाता हूं, उनके अद्वैत ज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठा का की सूचक है उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री रामकृष्ण ने ज्ञान और योग की चरम अवस्थाओं को प्राप्त कर संसार के सभी साधकों के सम्मुख उनकी सत्यता ही सिद्ध नहीं की थी बल्कि एक अनुकरणीय आदर्श भी प्रस्तुत किया था प्रोज्ज्वल भक्ति पटावृतवृत्तम श्री रामकृष्ण महान योगी और ब्रह्मज्ञानी होने के साथ ही साथ एक महान भक्त भी थे यही नहीं सामान्यतः विज्ञानी अथवा योगी के बदले एक भक्त अधिक प्रतीत होते थे कथित है कि श्री रामकृष्ण बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी थे और स्वामी विवेकानंद बाहर से ज्ञानी और अंदर से भक्त थे तात्पर्य यह कि ये दोनों महापुरुष भक्त और ज्ञानी दोनों ही थे लेकिन उनकी अभिव्यक्ति दोनों में भिन्न थी सामान्यतः ज्ञान और भक्ति को परस्पर विरोधी समझा जाता है ज्ञान एक अद्वितीय सत्ता को स्वीकार करता है जबकि भक्ति द्वैत के बिना संभव नहीं है अद्वैत के अनुसार तो भक्ति का केंद्र ईश्वर भी मिथ्या है यह भी मान्यता है कि विचार से भक्ति भावना की हानि होती है यही कारण है कि जब श्री रामकृष्ण तोतापुरी से वेदांत की शिक्षा लेने के लिए प्रवृत्त तो हुए थे तब भैरवी ब्राह्मणी ने उसका विरोध कर श्री रामकृष्ण को उससे विरत करने का प्रयत्न किया था दूसरी ओर तोतापुरी भी श्री रामकृष्ण की आराध्य जगदम्बा भवतारिणी को मिथ्या तथा श्री रामकृष्ण की उनके प्रति भक्ति को अज्ञान प्रसूस समझते थे श्री राम कृष्ण ताली बजाकर कर जगदम्बा का गुणगान करते थे तो तोता पूरी मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि क्या रोटी ठोक रहे हो लेकिन श्री राम कृष्ण का ब्रह्मज्ञ होते हुए भी अंत तक माँ जगदम्बा का भक्त बने रहना इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में रह सकते हैं ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और भक्ति का हृदय से और श्रेष्ठ संतुलित व्यक्तित्व के लिए दोनों का विकास वांछनीय है